क्रमान्य परिणाम अन्यत्त हेतु चित्र में कहा गया परिणाम अन्य अन्य क्रम क्रम भेद जब इस क्रम धर्म धर्मी भेद होने पर जैसे क्रम होता है धर्म भी धर्म हो जाता है अन्य धर्म की अपेक्षा वस्तुतः जब धर्म में अभेरी चिंतन करेंगे धर्म आदि उसके द्वारा कहेंगे वही धर्म है एक ही क्रम एक न क्रम प्रत्येभाषा ठीक है धर्म लक्षण अवस्था न धर्म स्तर को अभिन विचार धर्म हो लक्षण हो अवस्था हो धर्म से अलग नहीं धर्म में एक से एक ही क्रम होगा एक एकत्र में हो क्रम तदन धर्मिणों दूरोपारित दूरोपचारितुक्त प्राय आक्षेप हुआ था धर्मी यदि एक अनुगत है अन्य अन्य परिणाम होने पर, पर भी एक यदि धर्मी अनेक कालस काल मिट्टी वेदर्मी सुवर्णी तो उसमें पिंड कपाल चून्ना आदि कुछ हो वर्तमान वर्तमानतीत हो नूतन पुरातन वस्था कुछ भी होने पर भी यदि धर्म एक मानेंगे तो कुटस्थ नित्य हो जाए ये जो कहता कहा था कुटस्थ नित्यत्म दूर उत्तराय सब्देश नहीं कहा धर्म कूटस्थ नृत्य से हो जाए दूर से ही निरस्त हुआ अलग अलग तो वहाँ है निर्विकार नहीं अभेद उपचार करके तदेव इनम होता है धर्म धर्म कर धर्म रूप परिणाम होता है रहता है कुकुटस्थ तो नहीं हो सकता है धर्म परिणाम प्रतिपादेन प्रसंगे नित्त धर्म प्रकार वेदम अभव सर्वत्र धर्म परिणामों का प्रतिपादन करते हुए अभी प्रसंग से चित्त में जो धर्म है उनके प्रकार वे तो कहते हैं चित्त दर्मा परिदृष्ट से चित्त में दो प्रकार धर्म है कुछ चुप हो कुछ अदिष्ट है परदृष्ट है प्रत्यक्ष टीका में जैरिदिष्ट प्रत्यक्ष और अपरिदिष्ट हो जाए कि अपरोच अपरिदृष्ट करुश करुज अपरदृष्ट करोचित परदृश्य प्रत्यक्ष अपरिदृष्य होगा करोचे चल अच्छा पहले अपरीक्षता पिछश्य प्रत्यक्ष अदिष्ट परवशा अच्छा अपरुछता अति अपरूचय करो अपरिदिष्ट तत्र त्र प्रत्यात्मका प्रमादय रागारदये प्रमाण प्रमेदी रागदेशादी दे सब वृत्ति चित्त की वृत्ति है प्रमाणा दे राग आदेश वस्तुमात्र हैप्रकाश रूपता आह वस्तुमात्र है चित्त वस्तु प्रकृति का कार्य बुद्धि है बुद्धि का परिणाम अधिका कार्य अहंकार से होता है कि बुद्धि प्रकृति कार्य है तिगुणात्मिका है अप्रकाश तो रूप का नकाश रूप नहीं है तयात्मक परिदिष्ट परिदिष्ट है प्रत्यक्ष प्रत्यात्मक प्रमाण आदि राग आदि है चित्त में ये धर्म है तो प्रत्यक्ष ग्रहण होता है और अपरिदृष्ट है परुचा वस्तुमात्रात्मिका अपरुचा दो तो हे विज्ञान जो वस्तुमात्र हे वो अपुरश हे वस्तुमात्रे का अप्रकाशरूप काह प्रकाशरूप नहीं है सत्य बनती हनुम प्राप्त वस्तुमात्र सद्भा साथ होते हैं अनुमन प्राप्त वस्तुमात्र सद्भात वस्तुमात्र भाव वस्तुमात्र सद्भाव प्राप्ति वस्तुमात्र सद्भाव ये ते प्राप्ति ते वस्तुमात्र वस्तुमात्रत्म का परोक्ष वो आत्म को का है है। तो हो हो जो वस्तुमात्रत्मक परोक्ष कहा गया वो कैसे निश्चय होगा यदि प्रत्यक्ष नहीं है अनुदान के द्वारा निश्चय होगा अनुदान के द्वारा वस्तुमात्र का सद्भाव प्राप्त होता है निश्चित होता है परोक्षण अनुमान, हो अनुमान के निश्चय होगा वस्तुमात्र हाँ वस्तु मत से सद्भाव नहीं सद्भाव। वस्तु हो वास्तव के वस्तु से सद्भाव अनुमान के द्वारा प्राप्त निश्चित होता है ठीक टीका नहीं अपरिदिष्ट प्रत्यक्ष में ही होते हैं तो हे करके क्यों निश्चय करेंगे नहीं है। तो उसके लिए कहा अतः अनुमान में प्रापित वक्त मात्र सब भाला नहीं ये प्रत्यक्ष नहीं होने पर बात नहीं बहुत पदार्थ प्रत्यक्ष में नहीं होने पर भी अनुमान से निश्चित होता है किस इंद्रिय का प्रत्यक्ष होता है मानूम ये प्रत्यक्ष का इंद्रियों का, का प्रत्यक्ष नहीं होता है अपन इंद्रिय का प्रत्यक्ष का स्थान है गोल तो इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता है इंद्रियों के द्वारा तो विषय का प्रत्यक्ष होता है इंद्रिय का अपन इंद्रिय हो दूसरा हो इंद्रिय अपना दूसरा तो दिखेगा दूसरा इंद्रिय दिखते है नहीं, नहीं दिखते इंद्रिया का प्रत्यक्ष नहीं होता तो है तो इंद्रिया ये करके निश्चय करते हैं कैसे निशे होता है हाथ में हनुमान कैसे करेगा हनुमान करे नहीं है हनुमान करके निश्चय हो जाएगा तो यहाँ भूत पिशाज खड़े हनुमान से निश्चय हो जाता है नहीं यहाँ पिशाच है भूत है निश्चय होता है अनुमान कैसे करेंगे अनुमान करने के लिए कहें अनुमान करने के लिए किसको जहाँ अनुमान होगा अनुमान कैसे होगा अनुमान करने के लिए जैसे पर्वतों में वहीं अनुमान करते धूमलिंग को देखकर करके यहाँ क्या दिखेगा इंद्रिया देखकर अनुमान हो जाएगा इंद्रिय का कार्य इंद्रिय का कार्य सादी ज्ञान रूप्रसाद प्रसादी जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान से इंद्र का सद्भाव अनुमित होता है गंथ ग्रहण होता है तो अवश्य ही किससे ग्रहण होगा इंद्रिया ऐसे ही है। अनुमान से निश्चित होता है जैसे इंद्रिय का सद्भाव इसी प्रकार हम जो धर्म है चित्त में वो के द्वारा निश्चित होते हैं वस्तुमा सद्व ये सद्वस्तुम सद्भा अतःमात्र पश्चात मानसाधन आगमोपे अन अनुम यहां अनुमानम अनुपुर मान था अनुमान बना पश्चात मान पश्चात मान अनुमान अनुमान पीछे होता है प्रत्यक्ष पीछे होता है पहले अनुमान होता है उसके बाद प्रत्यक्ष होता है पहले प्रत्यक्ष उसके बाद अनुमान प्रत्यक्ष ही ज्येष्ठ प्रमाण अनुमान करने के लिए भी पहले प्रत्यक्ष चाहिए प्रत्यक्ष के द्वारा व्याथी ज्ञान हो प्रत्यक्ष से लिंग ज्ञान हो तब अनुमान होगा शब्द से सुनकर के शब्द बोध होता है शब्द से जो अर्थ का ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है ना अर्थ का शब्द सुनकर के अर्थ का प्रत्यक्ष होता है शब्द करके अर्थ का ज्ञान हुआ अर्थ का प्रत्यक्ष होता है ना मधु मधुरम मधुर का प्रत्यक्ष हो गया शब्द सुना अर्थ ज्ञान हुआ क्या ज्ञान हुआ मधु मधुरम क्या ज्ञान हुआ अर्थ ज्ञान होता है क्या अर्थ ज्ञान नहीं होता है क्या ज्ञान बोलो शब्द का प्रतीक्ष अर्थ का तो नहीं हुआ मधु मधुर मधु मालूम है प्रत्यक्ष हो गया प्रत्यक्ष है हा ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान इसके तो शब्दपन्न करके अर्थाया परोक्ष ज्ञान हुआ पहले मधुर का प्रत्यक्ष कभी हुआ होगा तभी सुन से मधुर सुन करके अर्थ ज्ञान होता है प्रत्यक्ष जिसको मधुर शब्द का अर्थ क्या ज्ञान नहीं है तो सुनने पर ज्ञान होगा नहीं होगा शक्ति ज्ञान होने पर होता है तो पहले प्रत्यक्ष होने पर ही पीछे, भी भी पीछे। तो अनुमान भी होता है आगम प्रमाण की भी प्रवृति होती पीछे तो पश्चात मानम अनुमानम हमने कोई प्रमाण पश्चात मान होता है अनुमान भी इस प्रकार पश्चात मान है आगम प्रमाण भी इसी प्रकार पश्चात मान है शब्द प्रमाण पहले प्रभुत्व होता है उसके बाद अनुमान प्रमाण आगम प्रमाण शब्द का प्रत्यक्ष में हो गया तो शब्दार्थ का ज्ञान परोक्ष हो जाता है शब्द प्रत्यक्ष के ना शब्दार्थ का ज्ञान नहीं होता है शब्दार्थ ज्ञान होने के लिए परोक्ष ज्ञान होने के लिए भी शब्द का प्रत्यक्ष चाहिए तो प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद अनुमान प्रभु होता है आगमन तो पश्चात् मान दो भी पश्चात मान आगमन भी पश्चातमान इसलिए भाष्य में जो अनुमान न शब्द दिया है अनुमान का अर्थ केवल अनुमान प्रमाण आगमन भी लेना पश्चात् मान साधर मगमो के अच्छा तो साधरण्य आगम अनुमान दोनों में है इसलिए आगम भी अनुमान है सत्ता परिदृष्टान कार्य क्या सप्त पर परिषद सप्त अपरिदृष्टान अपरिदृष्टा है कति सप्तः सप्त का बहुत जन क्या बनेगा सप्ता दीर्घ है ना सत्तो, सत्तो का बहुत जन न होता है सत्त का नहीं होता बहुत जल निकन क्या मनेगा नहीं सप्त अत कालिका से संग्रह करते हैं धर्म निरोधर्म संस्कार जीवन चेषाशक्ति चित्त धर्म दर्शनवर्जिता संस्कार कितने परिणाम अथ जीवन पांच हो गया चेष्टा शक्ति चित्त धर्म ये धर्म है दर्शनवर्जिता ज्ञानवर्जित ये ज्ञात धर्मचिता है निरोधव वृत्तिरोध संस्कार की क्या मैं निरधवृत्ती असंप्रज्ञातावस्था चिस्त आगमता संस्कारशेषनुमत सगम वृत्ती निरध्या है सामने अवस्था ये चिस्तक का आगमत आगमसे संस्कार से भाव अनुम तमतिगम्य ऐसे शब्द प्रमाण से ज्ञान होता है संस्कार कुछ रहता है तो अनुमान से निश्चय होता है के बाद धर्म दिया है धर्म धर्मग्रहणेन पुण्य पुण्य उपलक्षति धर्म अधर्म पुण्यता धर्म अथा तो धर्म जिज्ञा में धर्मसूत्र में धर्म से भी लेना है इस प्रकार यहाँ भी पुण्यात्म दो क्विद कर्मेट पाठ निरोधधर्म संस्कार के साथ निरोधकर्म संस्कार पाठ है तो कर्म लेने तो भी तज्जन्य पुण्या गृह्य कर्मशब्द से कर्मजन्य कर लेना है तो उसको भी कर्म शब्द से, तो तो तो से कह देते हैं उसका कर्म ऐसा तो है तो कर्म जनित होता है पुण्य पाप पुण्यताप अदृश्य है अदृश्य का कारण है कर्म तो कर्म को भी पुण्य पुण्यकर्म पाप कर्म ऐसे कह देते हैं और कर्मजन्य अदृष्ट हो भी तो पुण्य पाप कहते हैं तो पुण्य पुण्यकर्म से पुण्य पाप जो कर्मजन्य विहित कर्मजन्य धर्म उसको पुण्य शब्द से कहा निश्चित कर्म जन स्वधर्म उसको पाठ करते तो कर्म पाठ रहेगा तो पुण्य पुण्य लेना धर्म रहेगा तो धर्म पुन्या पुन्या धर्म पुण्य पुण्य लेना चौधर्म का ज्ञान हो आगमत मान और हनुमान से भी ज्ञान होता है सुख दुख उपभोग दर्शन द्वारा हनुमान को तो गम्य थे दर्शन द्वारा है दर्शनाथ बाकी दर्शनाथ मतोना दर्शनाथ वो दर्शनाथ का भोग होता है दुख का भोग होता है सुख भोग होता है तो उसका तो कारण तो तो तो तो तो का अनुमान होगा दुख भोग होता है तो उसका कारण का अनुमान होगा सुखों का कारण पुण्य का कारण पाप अनुमान से भी पुण्य पुण्य का ग्रहण ज्ञान होता है उसके बाद संस्कार संस्कार तो स्मृति स्मरण होता है तो उसके कारण संस्कार अवश्य है कभी स्मरण होता है संस्कार नहीं तो स्मरण नहीं होगा तो अनुमान से होता है एवं त्रिगुण्वा चित चलन से गुणवत्तम प्रतिक्षण परिणाम अनुय त्रिगुणात्मक है प्रकृति त्रिगुणात्मिका है उसका कार्य होता है लिंग बुद्धि महत्व चित्त है वो भी त्रिगुणात्मक है चलन से गुणवत्तम और गुण का सदावे चंचल स्थिर नहीं रहता है तीनों गुण से चंचल ही स्थिर नहीं प्रतिष्ठ परिणामों अनुयत प्रतीक्षण परिणाम होता है अनुनाम से निश्चय होता है परिणामों आ गया संस्कार के आगे परिणामों अथ जीवन एवं जीवन प्राणधारण प्राणारण प्रयत्न भेद असंविदित चित्त धर्म श्वास प्रसादाभ्या जीव प्राणी लूट करेंगे जीवन, के जीवन तो जीवनम उसके प्राणधारणम केवल अंतर है उसमें प्राणधारण के तो प्राण धारण प्रयत्न भेद प्रयत्न विशेष प्राण धारण प्रयत्न विशेष प्राण धारण जो प्रयत्न प्राण धारण प्रयत्न विशेष है असंविधि प्रत्यक्ष नहीं होता है जो तर्क में कहते प्रयत्न प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनि जीवन का कारण प्रयत्न है जिससे श्वास प्रश्न चलता है अध्यक्ष कर्म जब तक है पुण्यपाद कर्म प्रारंभ कर्म तथक श्वास प्रशासन का कारण जीवन योग जीवन प्रयत्न प्राण धारण का कारण रूप प्रयत्न होता है तार्कि आत्मा में कहते तो हैं ये चित्त नहीं है श्वास प्रसार अनुमत है ये श्वास प्रसाद देख करके श्वास प्रशास होता है तो उसका अनुमित तो होता है उसका कारण रूप प्रयत्न है चित्तने चेष्टा चितकी चेष्टा क्रिया चेष्ट पर तथा तथा तैयारी शरीर प्रदेश संप्रयुज्य मेषा है क्रिया अलग इंद्र के साथ ही चित्त का संबंध होता है चित्त इंद्रिय होता है स्थान में के अगर नीचे में हाथ में कहीं मच्छर चीटी काटता है तो ज्ञान हो जाता है चित्त का संबंध होता है इंद्र के साथ में भी संप्रयुज तो क्रिया तो तथा, के के? तो तथा तथा यह यथा कहा तथा तथा से का तथा तया तय यया क्रिया तेज तेज इंद्रिय सर्व प्रदेश संप्रयुजते जिस क्रिया के द्वारा तो चेष्टा है क्रिया जिस क्रिया के द्वारा तो इंद्रियों के साथ स्वदेश सर्ग अवयव के साथ संयुक्त होता है यया यया क्रियया इंद्रिय सर्वप्रदेश संप्रयुजते साया ये जिस जिस क्रिया से इंद्रियों के साथ तेईस तेईस इंद्रिय सर्वदेश में संबद्ध होता है साथ दिशा क्रिया बनती इंद्रियों देश के साथ से क्रिया का अनुमान होता है क्रिया के एक चेष्टा किया शक्ति एवं शक्तिर उदूता सुविधा कार्य जब हो जाता है उसके पूर्व में सूक्षावस्था है कार्य की शक्ति है मिट्टी से घट बनता है घट प्रकट उद्भुत अभिव्यक्त हो गया घटक को कार्य की जो सूक्षावस्था मिट्टी में उसको कहते शक्ति घट की शक्ति सूक्ष्म रूप से है वही शक्ति है उसके पूरी घट अभिव्यक्त हो जाता है चित्त में भी का जो कार्य है उसकी सूक्षावस्था शक्ति केत तो धर्म है चेत का धर्म है शक्ति स्थूल कार्यानुभादेव अनुय स्थूल कार्य के का अनुभव होने से उसकी शक्ति का अनुमान होता है राज जैसे हुआ सुख दुख हुआ कार्य हुआ ये अनुभव होता है तो उसकी शक्ति चित्त में है ये अनुमान से निश्चित होता है अतो योगी में उपास सर्वसाधनों से बहुत सिद्धार्थ प्रतिपत्ति संयम से संयम धारणाध्यान साम तीन मिलकर के संयम कहते हैं योगि उपातसर्वसाधन से तो उपात सर्वसाधन, सर्वसाधन ये सर्वसाधनयुक्तोगी ज्य ज्य साधनावश्यक यम आसन प्राणायाम तो प्रत्या धारण ध्यान समाधि करेगा सब साधन युक्त होने पर बहुत सीता अर्थ प्रतिपत्ति बहुत सीता बुद्ध मिष्ट जो जानना चाहता है इस अर्थ की प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए संयम करने से ज्ञान होता है संयम करेगा संयम तो धारणा ध्यान समाधि धारणा ध्यान समाधि जो संयम है कहाँ करना किस विषय में तो संयम का विषय अभी कहते हैं पक्षित करते समय का विषय दिखाते हैं तत्र तत्र विषय में संयम करने पर कुछ विषय पर ज्ञान होता है जो साधन होता है चित्त संयम करता है धारणा ध्यान समाधि करता है विलक्षण ज्ञान उसको होता है तो कुछ जानना चाहता है तो ज्ञान लेता है सामान्य लोग नहीं जान सकते हैं योगाभ्यास करने के सामर्थ्य आता है करता है तो विभिन्न अर्थ का ज्ञान हो जाता है तो कैसे संयन करने से क्या ज्ञान होगा ये अभी बताएंगे ठीक अतः परम आद परिसे संयम विषय तदवशी कार्य सूचनी विभूतिश वक्तव्या इसके आगे आ पाद परिसे पाद किस कौन का पाद चल रहा है विभूति द्वितीय या तृतीय दृतीय पद विभूति पद समाप्त सूचन विभूति से कहा स्वयं करना यह बताएंगे उसके बाद संयम करने करके विषयों को वशीकार करना अपने अधीन में धारणा ध्यान समाधि इतने करना है तो विषय संबंध सब ज्ञान हो जाएगा जैसी चाहेगा विषय को अपने अभिनय कर लेगा तो वशिकार सूचनी वशिकार का सूचक विभूति भी कहेंगे विभूत ऐसा जो स्थिति जिससे निश्चय हो जाता है कि इस विषय में संयम हुआ कोई तो विषय का वो विषय में अपने अभिनय में हो गया अवशिकार हो गया वशिकार का सूचना ज्योति का विभूति उसको प्रकट करने वाले बताने वाले सूचित करने वाले विभूति भी कहानी है ऐसे विभूति प्राप्त होने पर ऐश्वर्य निश्चय हो, हो जाए कि ये संयम से विषय मेरे अधीन में हो गया तत्र उत्तर प्रकार परिणाम तब प्रथम उपास सकल योगा से योगि संयम विषयतः परिणाम उत्तर प्रकार परिणाम त्रय अवस्था लक्षण धर्म लक्षण अवस्था तीन परिणाम परिणाम परिणाम त्रय में स्वयं करना प्रथम उपात सकल युग्य योग करेगा योग के अंग ग्रहण होने पर योगांग से युक्त हो कर के धारणा ध्यान समाधि योगांग अंग नहीं तो केवल धारणा ध्यान समाधि कर लेगा तो नहीं पकड़ युगा जो सो योग से अंग से युक्त हो गया अभी धारणा ध्यान समाधि करेगा तो स्वयं विषय तया विषय तया परिणाम त्रय में एवक्षिपति परिणाम त्रय स्वयं का विषय परिणाम त्रय में साइन करें ये कहते हैं परिणाम त्रय सेना ज्ञानम परिणाम त्रय सेनातागत ज्ञानम जब परिणाम त्रय में साइन करेगा किसी वस्तु में परिणाम त्रय का साइन करेगा उसमें अतीत अनागत का भी ज्ञान हो जाएगा परिणाम में अनागत भी है वर्तमान भी अतीत सबूत है अभी जो घट दिखता है उसमें अनागत भट्ट है या नहीं है है अतीत है अभी वर्तमान नहीं होता है किंतु है किंतु उत्पत्ति के पहले उसमें अनागत था अभी तोड़ देंगे तो अतीत हो जाएगा यदि पहले नहीं होता तो अतीत कैसे हो जाएगा असत्य की उत्पत्ति नहीं होती है और जो पहले था अनागत सतु था उसका नाश नहीं होगा सत्य का नाश नहीं होता है तीनों काल में अतिथ वर्तमान में भविष्य तीनों रहने से जो समय में करेगा उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा अनागत का अतीत का प्रत्यक्ष हो जाएगा अभी किसी वस्तु को देखने पर उसके पूर्वावस्था कहाँ था कैसे था क्या उसका ज्ञान हो जाएगा और कब समाप्त तो होगा अतीत तो हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा उसकी क्या गति ये भी दिखने लग जाएगा तभी तो का अवज्ञ हो जाएगा और तो परिणाम उत्तर में करेंगे तो अतिथ वर्तमान तो दिखता है अतीत अनाग ज्ञान तो हो जाएगा धर्म लक्षण अवस्था परिणामेशु संद कितने परिणाम धर्म लक्षण अवस्था संवाद योगी भगवत अतीत अनागत ज्ञानम अतीत का अनागत का भी ज्ञान हो जाता है संयम क्या है धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम उत्तर एक विषय में धारणा ध्यान समाधि त्रय तीर्ण करना इसका नाम संयम संयम पारिभाषिक शब्द है यहाँ योग में धारणा ध्यान समाधि तीर्णो नहीं करके कर केवल संयम कह देंगे उसका अर्थ धारणा धारणाध्यान समाधि टीका सत्य साक्षात्ण तत्क परिणाम स्वयं अति तरह जिसमें संयम करेंगे धारणा ज्ञान दार्न समाधि उस विषय का साक्षात्कार होना तो उतर ठीक है जिसके संयम धारणा ज्ञान दार्न समाधि करेंगे उस विषय का साक्षात्कार हो जाए किंतु कथम तो परिणाम परिणाम करना ज्ञान परिणाम होगा अति तो अनागत साक्षात्कार परिणाम जो संयम वह सैम अतीत विषय अनागत विषय में साक्षात्कार किस कराएगा यहाँ साम से उत्तर देते तेन परिणाम साक्षात्म अतीत अनागत ज्ञान देश संपादित द्वितीय का संयम है के द्वारा परिणाम त्रय साक्षात्मान जो परिणाम त्रय में संयम करेगा परिणाम त्रय का साक्षात्कार हो जाएगा परिणाम त्रय साक्षात्मान जो होता है तीनों परिणाम में धर्म लक्षण अवस्था लक्षण भी अनागत अतीत है उसका भी साक्षात्कार हो गया तो तेन परिणाम का साक्षात्कार हो जाएगा तो तेज़ धर्मेशु अतितनागत ज्ञान संयुक्ति अतितनागत हो जाएगा ठीक है तेन परिणाम साक्षात्सु परिणाम अनुगत सं परिणमसु परिणाम तीनों परिणाम परिणाम लक्षण लक्षणवता तीनों परिणाम एक लक्षण परिणाम है वो अनुगत है अनागत अतीत वर्तमान समय में ये अनागत है। वर्तमान काल में अतीत है या अनागत है अतीत अनागत दोनों सूक्ष्म रूप से है अनाभिव्यक्त होकर के अभिव्यक्त नहीं किंतु है तद विषय में ज्ञान संपादयती संपादे का करता है संयम संयम साक्षात्कार करके जो साक्षात्कार परिणाम क्या हो जाएगा तीन परिणाम में अति तनागत भी जो अनुगत है अतितनागत तो तो तद विषय ज्ञान संपादयती साक्षात्कार से अति क्या का ज्ञान हो जाएगा परिणाम है साक्षात्मे तदंतर्भूत और अति तो अनागत तो साक्षात्ना आत्म कमी थी न विषय भेद स्वयं साक्षात्कार तो स्वयं और साक्षात्कार दोनों विषय भिन्न नहीं हुआ स्वयं भट्ट में करेगा और साक्षात्कार होगा सूर्य का या पट का हो जाएगा विषय भेद हो जाता है यहाँ विषय भेद नहीं है शंका हुई थी परिणाम में संयम करेगा अतित अनायत का साक्षात्कार कैसे होगा ये बताया अतितनायत परिणाम साक्षात्कार नहीं हो परिणाम में में करेगा तो साक्षात्कार किसका होना चाहिए परिणाम परिणाम का जो साक्षात्कार होगा तीनों परिणाम में लक्षण परिणाम है लक्षण परिणाम के अंदर अतित अनायत भी तद तो अंतर्गत अतितनागत साक्षात्कारात्मक जो परिणामत्रय त्रय का साक्षात्कार वही अतीत अनागत का भी साक्षात्कार है क्योंकि परिणामत्रय के अंतर्गत अतीत है और भी है तो परिणामत्रय के अंतर्गत अतीत अनागत साक्षात्कार वही करनात्मक है इसलिए स्वयं और साक्षात्कार दोनों में विषय वेद तो नहीं हुआ साक्षात्कार जिस अतीत अनागत विषय को द्थित्वन द्थित्वन होता है वो संयम का भी विषय है क्योंकि संयम का विषय परिणाम त्रय परिणाम त्रय में परिणाम है लक्षण परिणाम के अंतर्गत अतीत अनागत भी है तो उस विषय का संयम है और उस विषय का साक्षात्कार हुआ तो संयम साक्षात्कार विषय भेद ने नहीं है आगे अयम अपर संयम से विषय उपेक्षित आगे और विषय कहते कहते शब्दार्थ प्रत्यय नाम इतरे तरध्यात्पिभाग संयर्वभूतरूपान भागूत शब्द प्रत्यायानातरेतराभ्या शबद अर्थर प्रत्यय शब्द अर्थ और ज्ञान इनका परस्पर अभ्यास होता है घट ये शब्द है अर्थ है घट के शब्द है, है? अर्थ नहीं घट अर्थ भी पुष्प शब्द है पुष्प अर्थ है पुष्पमित ज्ञान भगवती ना वा उत्तम घटे शब्द है घटे अर्थ है घट ज्ञान है घट को देखने में क्या ज्ञान होगा घट तो घट घटान भी घट अर्थ भी घट शब्द है शब्दों का इतने तरह परस्पर अभ्यास आर्थ होता है होने से संकरण मिश्रण हो जाता है सब्त गौ शब्द है गौ अर्थ है गौ इसे ज्ञान होता है प्रभाग संयम आ जो शब्द अर्थ प्रत्यय का विभाग है उसमें जो संयम करेंगे शब्द अर्थ, अर्थ, अर्थ ज्ञान उसमें धारणा, ध्यान, समाधि रूप संयम करने से योग्य हो क्या होगा लाभ सर्वभूत ऋत ज्ञान सर्वताना ऋत से शब्द अर्थ से ज्ञान अभी पक्षी पशु को शुरुआती व्यवहार करते हैं अभी ज्ञान हो जाएगा क्या बोलते किसको किसको कामेरी माला भाषा भी मालूम हो जाएगा मैं तो मालूम नहीं होता है क्या बोलते हैं और में करेंगे तो क्या बोल रहा है पता चल जाएगा चिंती बंदर तो वह अभी अपने अपने कुछ भाषा से बोलते हैं क्या बोलते हो पता चल जाएगा शब्दों शब्द प्रत्येक विभाग साम मुकरण से अत्र शब आति प्रथम तबतः वाघ व्यापार विषय मत प्रत्यय को समझना है शब्द होता है वाचक और अर्थ होता है वाच्य प्रत्यय होता है ज्ञान वाचक शब्द आति आख्यात वाचक शब्द को कहना चाहते हुए पहले प्रथम तबत वाघ व्यापार विषय वागेन्द्र का व्यापार क्या होता है विषय पहले करते तरव वर्ण से वाघिन्द्र का व्यापार विशेष अर्थन वर्ण से वर्ण वाघ के द्वारा शब्द वर्ण का उच्चारण होगा वर्ण से वर्ण उसका विशेष कृष्ण का सार्थक है वाद का तो वाघ वाघ का तो वाघ इंद्रियन का तो शब्द भी कहें का वाघ इंद्रियन वर्ण से वर्थवती वर्ण में सारथिका है वर्ण व्यंजकम वाघ इंद्रिय कौन है वर्ण का जो अभिव्यंजक है वर्ण की उत्पत्ति नाश ही है नया के लोग तो कहते शब्द की उत्पत्ति और नाशक प्रथम क्षण में उत्पत्ति द्वितीय क्षण में स्थिति तृतीय क्षण में नाशक व्याकरण में सांख्या कहते में वर्ण नित्य है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, है? गौ क्या मनेगा गौ ये भी गौ कहा वो भी गौ सब लोग कहेंगे तो कह क्या कहें स्वयं गौ जो गौ उसने कहा उस गौ इसने कहा गौ शब्द का रूप पांच बार कहा गौ गौ गौ क्या कहेंगे पंचकृत गौरित पांच बार इसने गौ कहा पांच बार का? पांच बार से एक, एक तो पांच बार का गौ शब्द कितने एक एक को पांच बार कहा यदि पांच शब्द कहेंगे तुलाड़ घटा बनाए पांच घटा बनाया तो पांच बार घटा बनाए बनाएगा कहेंगे पांच घट बनाया पांच बार बनाया पांच घटे बनाया पांच घटो नहीं बनाया हाँ पांच बार बनाएगा क्या एक ही घटो तो पांच बार बनाया नहीं पांच भोजन करने वाले पांच बार सब्जी बनाता है और पांच सब्जी बनाता है बराबर है पांच सब्जी बनाए तो पांच प्रकार सब्जी और पांच बार बनाते हो तो एक बार जल गया दूसरे बार कुछ हो गया तीसरी बार कुछ हो गया एक बार, बार दोपहर में फिर दो बार बनाता है दो बार बनाता हूँ तो मतलब एक बार सुबह एक बार शाम को पांच बार और पांच शब्द में भेद गौ रीत अरे पंचकृत पांच बार इसमें गौ शब्द का उचारण किया एक गौ शब्द का पांच बार उच्चारण किया इसे सिद्ध होता है गो शब्द एक है जो गो शब्द उसने कहा वही दो शब्द इसने भी कहा स्वयं गौ वही शब्द है इससे होता है शब्द एक उसकी अभिव्यक्ति होती है यदि शब्द निकले है कंठ ताल अभिघात के बिना सुनना ही पड़े उसकी अभिव्यक्ति के लिए कंठताल अभिघात होता है उसकी पृथ्वी स्वयं भकार स्वयं गौ शब्द अष्टकृत एम गौरतिया आह आठ बार कहा तो एक शब्दों को आठ बार कहता है ये सब प्रमाण देते हैं शब्द नित्यत्व में तो यदि नित्य है तो बाग का व्यापार क्या करेगा वर्ण की अभिव्यक्ति वर्ण व्यंजकम बाघिन्द्र से वर्ण की अभिव्यक्ति होती है अभिव्यंजक होता है बाघ इंद्रिय अष्ट स्थानकम अष्ट स्थानकम होगा अष्ट लौक्य विग्रह अष्ट विग्रह होगा नृत्य समस्या अष्टस्थनक स्थान यहां अष्टिव अष्ट थानी अष्टौलोक्य विग्रह कैसे होगा क्या अष्ट सुग्रह कहेगा अष्ट जस प्रातिवेदिक अष्टन अष्टन जस अगे अनेक मैंने बताया था अष्ट थान का आठ वाला है यथा यहाँ आठस्थ अष्टौ स्थानना उकमूलच दंता से नासीकोष्ठ चारूच ये ना श्लोक में कहा आठ स्थान हैद